अमृत खोजती हमारी सतसंग रंग जिसका हम निरंतर पान कर रहे हैं भगवान राम की कथा को लेके चल रहे हैं और उसमें स्वयं को खोज रहे हैं जैसे कि प्राचीन काल में जिस भावना से इतिहास को लीला कथाओं में ढाला गया था वेद को स्पष्ट करने के लिए और वेद जो अध्यात्म दर्शन है फिलॉसफी नहीं है फिलॉसफी बाहर भटकने की मनोवृत्ति है अपने से बाहर खोजने की बात है अध्यात्म अध्य आरंभ करें अथवा चाहू और आत्म अपनी ही आत्मा के दर्शन आत्मा का दर्शन करें अपनी जड़ों को खोजें और अपने साथ जुड़ जाए तो दोनों के रास्ते अलग हैं। ये विशुद्ध अध्यात्म के ग्रंथ हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर की कथा है उसी की जीवन की कहानी है और फिलॉसफी में फैलास और हैं, है ना जिज्ञासा सूक्ष्म होकर आसमानों में भटकती ईश्वर को भी वहां फेंकती फिर ढूंढ के लाती ये मनोवृत्तियां हैं और यहां घट में बसे हैं राम रामनवमी के पावन पर्व है चैत्र रामनवमी को भक्त माँ के नौ स्वरूपों के रूप में नव दुर्गाओं के रूप में यहाँ पूजा भी करते हैं और साथ में भगवान राम के जन्म की कथा भी होती है जैसा कि मानस में कहा मध्य दिवस अतिशीत न पावन लोक काल विश्रामा भगवान राम के जन्म की छपाई में बात आती है मुझ में राम प्रगट हो जाए तो मेरे ये नवरात्र नवरात्र हो जाए यज्ञ की ज्वाला आत्मा है ब्रह्मग्निया हैं और इन्हीं की नौ धाराओं से प्रकट होता सचराचर है क्योंकि ये जलाती भी है ये मिटाती भी है ये उभारती भी है ये बनाती भी है ये, भी है, ये सजाती भी है ये पालती भी हैं, ये बुद्धि और विवेक से वरद भी करती हैं, और वो मेरे अंतर से प्रस्फुटित वो ब्रह्म ज्वालाएं ही तो नव दुर्गा दुर्भाग्य से गुलामी के अंतरालों में फिलासफी में फंसे तो बाहर ही रह गए भीतर कभी खोजना ही नहीं चाह अधत्म की राह खो गई हमारी और हमने वेदों का भी जब फिलासफीकरण किया तो इनके भी भूत बंगले बना डाले थे नए भाष्यकारों ने जबकि मेरे ही अंतर की कथा गुरुकुल मेरा कोमल बालपन 11 वर्ष की आयु में पढ़ता अपने को स्वयं को जानता है चैतराव राम रौन, ही उसी का प्रतीक है यहां तो नहीं मध्य प्रदेश में और कई और प्रदेशों में भी महाराष्ट्र में भी हिमाचल में भी इन दिनों रामफल होते हैं तो नवरात्र में उन्हीं का अनुपान करते हैं तो नौ दिन अगर उनका थोड़ा थोड़ा भी प्रसाद ले लिया गया फलाहार में तो छ महीने तक पेट आपका कृमि से मुक्त हो जाता है पवित्र हो जाता है और शरीर नौ दिन व्रत के साथ अपने को नए मौसम के लिए तैयार कर लेता है और हम एक स्वास्थ्य भी पा जाते हैं इसमें और साथ में अपने से पूछ भी लेते हैं कि दस इंद्रियों को दसबू बना रावण बनके तो तुझिया तू तु उम्र तमाम अब दस इंद्रियों पर रथ दशरथ बन अपने हाथ में श्री राम को भी इस दे अवध में खोज पाएगा इस बार खोजेगा क्या तो मानस का पाठ करते हैं अक्सर देखता हूं आप लोग बड़े जोर जोर से भजन गाते हैं अखंड पाठ होता है मैं पूछा ये इतने जोर से माइक लगा करके हा लाउड स्पीकरों से जो आप अखंड पाठ कर रहे हैं तो ये सुना किसको रहे अगर राम जी को सुना रहे तो भाई उन्हें तो अपनी कथा मालूम है सुना आप किसको रहे और सुन कौन रहा है आप में? तो ये अखंड पाठ राम भक्ति है या श्री राम ठगी है एक बड़ा करीबी सवाल पूछ रहा हूं आपसे यदि एक चौपाई भी जीवन में उतर आई होती तो राम मिल गए होते भगवान श्री राम ने कहा कि निर्मल मति जो है वही मुझे वो भाव ही मुझे भाता है छल छिद्र कपट लोभ जिसकी ये वृत्ति है वो मुझे कभी पसंद नहीं होता तो गाह के चिल्ला के हम राम को प्रसन्न कर सकते हैं या अपनी मनोवृत्तियों को बदल करके हम श्री राम के हो सकते हैं हमने क्योंकि अपने करीब होना नहीं चाहा है राम से भी कुछ पाना चाह है राम नहीं चाह हमने एक विलक्षण बात है ब्रह्मसूत्र में आज के हम पढ़ेंगे खोलने ब्रह्म सूत्र में, में यह अट्ठाइसवा सूत्र है प्रथम अध्याय का कहा प्राणस तथा अनुगमात सीधी सी बात कही है प्राण प्राणों में स्थित रहते हुए प्राणों में स्थित करते हुए तथा ब्रह्म का अनुगमन करते हुए जीना ही तप है सूत रही है और आपने कहा विषयों में स्थित रहते हुए भेदभाव में रहते हुए खाली अखंड पाठ करते हुए ही जीवन का अनुगमन है दो अलग बातें हैं एक फिलोसफी है और एक अध्यात्म है प्राण हा आदश है ना हल तो इसकी सर्ग हो जाएगा प्राण तथा अनुगमा हलंत है इसका लोक हो जाएगा प्राणों को ब्रह्म में स्थित करते हुए तथा ब्रह्म का ही अनुगमन करते हुए स्वयं को उनका निमित्त मानकर उन्हीं के प्रति सभी कर्म को करते हुए जीवन की हर क्षण हर राह एक तप है और यदि ये, ये भाव नहीं है तो तप भी बिछे आ सकती है कोई फल नहीं नाना तथा अनुगमात कि हर सांस बसूंस में उसकी मनहारी रूप को ही मन की आंखों से देखता रहूं मेरी हर तड़प मेरी प्राणों की प्यास बस उसे पुकारती रहे उसका निमित्त हूं इसी भाव से सारे दायित्वों को निमित धर्म जानकर निभाता ब्रह्म में स्थित रहू वही बना रहू ये बात कही इस सूत्र में हमने पूर्व के सूत्र में भी हर सूत्र में हम यही बात कह रहे हैं ब्रह्म सूत्र क्या है आटो सजेशन है से। जब सब पढ़ने के बाद भी जाऊंगा तो इन सूत्रों को अपने रोम रोम में बसा लूंगा और ये गूंजते रहेंगे मुझ में, मैं झूमता रहूंगा उनमें और यू जीवन का हर क्षण जो मिला है वो सार्थक होता रहेगा परमेश्वर ही हर ऊर है हर घट में बसे हैं राम मेरा तेरा क्या अपना पढ़ाया क्या जात पात कैसी लिंग भेद कैसा अमीर गरीब की बात कौन जाने यहां तो प्राणी मात से भेद नहीं है जब नारायण ही हर भाव में आत्मा होकर स्वयं प्रकट हो रहे हैं वे पुत्र रूप में भी हैं वे पिता रूप में भी हैं हर जगह आत्मा होकर बैठे हैं जब हर भाव को घटघट वासी राम सम्मानित कर रहा है तो मैं निमित पुरुष उसका, इनको निमित धर्म के रूप में पूरी ईमानदारी और सम्मान देता हुआ मैं राम का ही अनुगमन करूंगा प्राणा तथा अनुगमात अभी एक बड़ी प्यारी बात पूछी हमारे भक्त मित्र ने कि हम अपनी वृत्तियों को कैसे जानें और ये वृत्तियां होती क्या है हमने कहा मानस में अभी आगे हम चलेंगे तो एक बहुत अच्छी वृत्ति आएगी आशुरी है वो बड़ी सुंदर है नाम शूर्क रखा है क्या नाम है शूरप कौन है ये रावण की बहन है रावण कौन है दशानन है जब दस इंद्रियां दसमु बनती हैं तो ये विभस मन हमारा दशानन होता है इसकी तो बहन वृत्ति ही तो होगी तो शुभ रखा है एक वृत्ति है और आत्मा के साथ जानकी जी भी हैं ये जीव की वृत्ति है समर्पित भाव है पतिव्रता धर्म है आत्मा के साथ जीव का यह भी एक वृत्ति है तो जब शुभ नखा आती है तो उसे राम बहुत भा जाती हैं तो राम को रिझाने के लिए बहुत सुंदरी का रूप धारण करती है पहले लक्ष्मण को रिजाती है वो कहते हैं राम के पास जा तो राम के पास चली जाती है ये हम सब की एक वृत्ति ही तो है कि हरेक का इस्तेमाल करना हरेक से लिपट बैठना कहीं जान की वृत्ति हो सकती है नहीं वो तो पतिव्रता है वह आराध्य को कैसी छोड़ सकती है उसको कभी लक्ष्मण दुधकारते हैं तो कभी राम उसको ये फर्क नहीं कोई मिले आज इस वृत्ति में जीते हो या एक नारायण वृत्ति में जीते हो क्योंकि शोक नखा प्यार नहीं कर सकते वो इस्तेमाल करना जानती है और आज हम इसी में चरित्र खोजते हैं बड़े चरित्रवान लोग हैं हम हर किसी के साथ यही संबंध है हमारे शोरप न संबंध है और हर बार अपने को सही लगा देते हैं कि हमसे ज्यादा करैक्टर वाला तो कोई है ही नहीं मानस पड़ी और मानस में मानस ना उतरी तो क्या गाई मानस या चिल्लाई मानस और कौन से हुए अखंड पाठ तुम्हारे वही स्वरूप रखावाद है ये नहीं तो ये मिल जाए तो चलो अखंड पाठ कर लो। मनोवृत्ति शोभ रखा है जानकी नहीं है कि मेरे तो एक आराध्य है श्री राम है लक्ष्मण भी हैं देवर हैं तो पुत्र की बात है मनोवृत्ति किसी को इस्तेमाल नहीं करती भक्ति करती है तुम इस्तेमाल करते हो शोक रखा बन जाते हो वो कहते हो कि सारी राम कथा आती है तुम ना। और आज यही तो हमारे जीवन की पीड़ा है हमारे दुख है हमें कहीं सुख और शांति नहीं जीवन के अमृत में क्षणों का अमृत बिंदु हम कहीं नहीं पाते कारण हम प्रायश्चित में जो फंस जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारी कमाई जैसे हमारे असक्त जगत को तथा कथित बेटे बेटों के लिए बेटियों के लिए है तो प्रायश्चित और पाप पापित्र तो उन्हीं को लेने पड़ेंगे तो हमारी पीड़ाएं उनके लिए और बढ़ जाती हैं ये सूत्र और कथाएं अध्यात्म की हैं ये सुनने की नहीं तुम्हारे भीतर की बात कर रहे हैं ये अध्यात्म जगत है आत्मदर्शन की बात है कोई आसमानों तक भटकाने वाली कहानियां फिलॉसफी यहां होती नहीं है। और फिर भी हम कहते हैं कि स्वामी जी हमें वेद समझ में नहीं आते हमें यह सत्संग समझ में नहीं आता क्यों भटकने वाली रोचक कथाएं ज्यादा समझ में आती हैं तो अपनी अपनी वृत्ति और वृत्ति के अनुरूप ही मनुष्य का चरित्र होता है इसे कभी मत भूलना जिससे कभी अपनी आंखों को अंधा करके अपने को कहीं कोई गलत पहचान न दे बैठो मानना कि तुम गलत हो मानना कि तुम्हारे चरित्र में खोट है क्योंकि अभी भी तुम कोई मिले बस मेरा मतलब निकलना चाहिए यह मनोवृत्ति शुभ रखा है हा तो इससे बचने का तरीका क्या है तो कहा प्राण तथा अनुगमाच को सांसों को ब्रह्म में आत्मा में बसा दे मनुष्य का रूप बन जाए उसकी मनोहरी झांकी बने और उसी को अर्पित होकर उसी की भक्ति को पीते हुए उसकी निमित्त बनकर हम संसार में निमित्त धर्म को धारण करें और इस प्रकार आत्मा का ही भौतिक जगत में भी अनुगमन करें आपने कहा नहीं पूजा वाली बात अलग है घर गृहस्थी वाली अलग है ये नहीं होगा ये नहीं होगा जिस प्रकार ईश्वर सारे भावों को पुत्र भाव पिता भाव पत्नी भाव बेटी भाव सारे भावों को बहु पुत्र ये सारे भाव आत्मा ही तो प्रकट कर रहा है तो यदि मुझे आत्मा श्री राम का होना है तो मैं हर भाव को उसी पारदर्शता से उसी पवित्रता से उसी पूरी ईमानदारी से श्री हरि का निमित्त होकर धारण करूं पाप तो कभी ना करूं किसी पर कोई दृष्टि ना हो किसी पर कोई मैला भाव ना आए खाली गाय नहीं किसी राम में सब जग जानी माने कि सब किस राम है तो कहा प्राण तथा अनुगमांस और आज की ऋचा भी खोल खोलने वेद की कहा आ वह आया सूक्त है और ये अंतिम सूत्र है इस ऋषि का इसके उपरांत तो हम अगले ऋषि में प्रवेश कर जाएंगे लेकिन इसको भी पढ़ने में हमें 24 हफ्ते लगेंगे अभी इसकी चौबीस ऋचाएं है तो कह आवा इंद्रम क्रीवी यथावाजयंत शतक्रतु मन इंदु ही इंदुभि तो इंद्र क्रीवीन यथ वाजयंत शतक्र आवाहन है हे इंद्रमाने महान यज्ञ की अग्नि मेरे अंतर में प्रज्वलित आत्मज्वाला आपका आवाहन करता हूं क्रीवे नाना अद्भुत क्रियाओं के द्वारा संपूर्ण सचराचर को यथा निरंतर बारंबार प्रकट करने वाली वाजयंता यज्ञों के द्वारा क्रतुम शत मने सौ यहां असंख्य भाव है क्रतुम माने लीलाओं को प्रकट करने वाली कृतियों को भरने वाली ही आत्म अग्नियों को आपको, आपको अर्पित करता हूं वही बात जो सूत्र में आई है वही यहां ऋचा में कोई ऐसा शब्दार्थ नहीं है जो आपको अमर कोश अथवा निरुक्त में नहीं मिलेगा यहां तक कि जो संस्कृत कौस्तुभ है उनमें भी मिलेगा यहां क्योंकि पाणिनि का व्याकरण असमर्थ है पहुंचता नहीं है सारस्वत व्याकरण कभी हुआ करता था जो वेद में हम मानते थे अब वो लगभग लुप्त है कहीं मिलता भी नहीं है तो आवा इंद्रम आवाहन है हे आत्मा ही यज्ञ हे घटघट वा राम हे कृष्ण आपका क्रिय क्रियाओं के विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा हर और बारंबार निरंतर वाचयंता यज्ञों के द्वारा शतक्रतुम सहस्त्र संस्कृतियों को प्रकट करने वाले और मैं समझता हूं इन ऋषाओं के भाव अब हमारे लिए ऐसे नहीं है कि हम समझ नहीं सकते हमने बहुत अच्छे से जान लिया है कि बाहर के यज्ञ हम गुरुकुल में बच्चों को कराते थे जो हवन आदि आप करते हैं तो उसका भाव था बच्चों को उनकी आत्मा रूपी यज्ञ को पढ़ाना लेकिन फिलॉसफी में जाते ही बाहरी रह गए आप भीतर जाना भूल ही गए तो यज्ञ के आरंभ में ही पहले ऋषि ने हमें पढ़ाया कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है अगन ईले पुरोहितम यीजम होताहरम रत्न धात्मा कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है वही ब्रह्मज्वालाओं में जो हमारे अंतर में प्रज्वलित अग्निया हैं। उसी में यज्ञ करके हमें जीवन की क्षण धड़कने और सभी कुछ प्रदान कर रहा है तो बाहर जो आचार्य हैं, उन्हें आत्मा की भांति ग्रहण करें ये ईश्वर है जो बाहर हवन कराने आए और जो उपा, उपाचार्य उनके साथ आए दो होते हैं ना एक अच्छा वाक होता है आचार्य के साथ उपाचार्य तो दूसरे सूत्र में उन्होंने गुरुकुल में बच्चों ने हम सब ने पढ़ा पहले ऋषि ने दर्शती में श्रुधित हवम प्राण वायु ही उपाचार्य है जहां आत्मा आचार्य है और जो बाहर उपाचार्य है ये मेरे प्राणों का प्रतीक है तीसरे सूप में हमने गाया अश्विना यजवरी ऋषु द्रवत पाणी शुभस्पति भूभुजा जनाशतन ये ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है जो मेरे अंतर में प्रज्वलित है उन्हीं का प्रति बाहर हम यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करते हैं लेकिन वो जो यज्ञ की अग्नि है वो नवदुर्गा है सामग्री को जलाती है तो नया रूप में उत्पन्न भी करती है पेड़ों के गर्भ में भस्मी और मट्टी जब जली तो अन्न बनी फल फूल बनी देह में जब ये जली तो रथ के कणों में लौटी तो ये ब्रह्मग्निया नव दुर्गाएं हैं तो प्रकार से हमारा कल्याण करती हैं। इन्हीं का प्रतीक बाहर अग्नि है और फिर चौथे सूप में हमने कहा यह तन सामग्री है और जिससे यह बनता है भीतर यज्ञ होकर उसी को बाहर हम सामग्री में हवन की सामग्री में ग्रहण करते हैं भोजन के रूप कोई ही हवन सामग्री में लिया जाता है और तब पांचवें सूप में कहा जीव रूप हम सब यजमान है भीतर वाले यज्ञ में भी और बाहर वाले यज्ञ में भी बाहर वाला यज्ञ नैमित है निमित यज्ञ है और भीतर वाला स्वयज्ञ है आत्मयज्ञ है मूल यज्ञ है और तब पूरे ऋषि ने हमको पढ़ाया कि बाहर के असत्य को अज्ञान को लोभ को मोह को आसक्ति को आ, लिपटने की मनोवृत्तियों को सामग्री के साथ बाहर जलाता और मन को एकाग्र कर मन को ईश्वर के जैसा बना कि प्रभु को भी तो अच्छा लगे तब भीतर आत्म यज्ञ में प्रवेश पाया वही धारा तीसरे ऋषि में भी चल रही है और ताजुब है कि एक सारी संस्कृति सारे मठ इस यज्ञ को बुलाकर वहीं तक बैठ गए एक भी तो भीतर जाने की बात नहीं कर पाया जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी नहीं स्पष्ट हुआ गुरुकुल में <खँँ> तो कहा आ वह इंद्रम ये जयंता तो जब यज्ञ की बात करूं तो बाहर के हवन के साथ वो नैमितिक है वो निमित्त धर्म है अंतर के यज्ञ जो स्व माने आत्म धर्म है आत्म यज्ञ है दोनों को सामने रखेंगे तो वेद गंगा के जल के जैसे बिल्कुल निर्मल सरल आप में खुलते मिलते चले जाएंगे ये आत्मा की कहानी है आपकी बात क्या हाप ही नहीं समझ पाएंगे ऐसा कैसे होगा तो कहा आवाइंद्रम आवाहन है आज हे ब्रह्म अग्निओ हे आत्मज्वालाओं आपका क्रियवीण विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा यथा हरूर नित्य निरंतर वाजेयंता हवन सामग्रियों को यज्ञ करके नत कहता हूं सहस्त्र सहस्त्र रूपों को प्रकट करने वाली मां को अंगली बनाने नहीं आती बाप अंगठा नहीं जानता ये ब्रह्म ज्वाला ही तो हैं हर देह में प्रज्वलित जो अन्न से शिशु बनाती है इसे सभी ऋषि एक साथ उसी को गा रहे हैं और हमने इसे कतई बुला दिया और कहा जो करते हैं वो हम करते हैं भूल रहे, हैं। जो करता है वो तो यज्ञ मेरा अंतर का ये यज्ञ आत्मा करता है ये ब्रह्मज्वालाएं करती है और जब मैं अपने को श्रेय देने लगा तो जानकी भाव जाता रहा शोर रखा भाव में हम सब जीने लगे और इसी को भक्ति मान बैठे और जब सजा मिली राम के दरबार से तो सुन रखा भी कहती देखो मेरे साथ अन्याय हुआ मेरे नाक कान काट लिए आपके भी तो कट गए कि सुन के भी नहीं सुन पा रही कान कट गए आभास लेकर के भी नहीं उसके हो पा रहे ना कटी है और मेरी कहानी मैं ही नहीं जान पाता हूं कैसे विचित्र बात है मुझको वेद मेरी कथा सुनाते मैं कहता हूं कि मैं समझ नहीं पाता यह नहीं कहता हूं कि स्वामी जी अब मैं समझना नहीं चाहता क्यों क्योंकि मैं तो कंठ से ऊपर इस दलदल में फंसा बैठा हूं आप हवाओं में उड़ने की बात करोगी तो क्या मैं तो इस दलदल से जमीन तक अब नहीं आ सकता या की आपकी स्थिति हो सकती है लेकिन भगवान तो कहते हैं एक कोटि जन्मों के जितने भी तुम्हारे पाप अज्ञान असत्य क्षण को मुझे स्वीकार लो मैं अभी भस्म कर दूंगा तुम अतिशय निर्मल हो जाओगे पर हमारा कहना है कि अभी हम में साहस नहीं है नहीं तो वो तो तुरंत कर रहा है क्यों नहीं हो जाते हैं हम लोग हम पूछे अपने आप से तो कहा आमा इंद्रम क्री यथावाजे अंत शतको कि आवाहन है हे आत्मा ही यज्ञ आपका विशिष्ट कृतियों के द्वारा यथा हर नित्य निरंतर यज्ञ करते हुए आहुतियों के द्वारा शतक नित्य नई कृतियों को प्रकट करने वाले मुझे बुद्धि विवेक और विचार देने वाले हम सबको सचराचर को उसे ऊर्जा से शक्ति से वरद करने वाले मम हिष्ठम ऋचा में आ अगली पंक्ति है ममहिष्ठम मेरे परम आराधे मेरे महानतम पूजे मेरे ग्लोते सिंच इंद्र ही सिंच माने सींची मुझे इंद्र ही मेरे मन को अपनी ज्योतियों से अब ये खाली अगर आप भजन गए और फिर मंत्र बना के रखने लगे सिद्धि मिल जाएगी तो मैं पूछना चाहूंगा कि उस सिद्धि का करेंगे क्या क्योंकि वो सिद्धि के बाद भी तो आपको मरना पड़ेगा अरे जिसको सिद्ध करना चाहते हैं वो अजर अमर अविनाशी है उसमें व्याप्त क्यों नहीं हो जाते क्या आप अमर हो जाए क्यों भाग रहे हैं आप तांत्रिकों के पीछे क्यों नहीं आते आत्मा की राह पर वो सिद्धियां तो आ सकतियां हैं और वहां विनाश है तुम्हारे मन झोने और हम अपने भीतर में आ जाए भगवान राम की कथा में चलते हैं जो तत्व कथा तो गुरुकुल गुरु में कैसे तत्व सहित कथाओं को भी लीलाओं के द्वारा दिखाते थे और इन्हीं वेद की को को हम स्पष्ट करते थे आज आप खाली उन कथाओं को कहानी बना के गाते हैं ये गलत है उसमें अपने को खोजना होता है ये अध्यात्म है और अपने को खोज खोज करके अपने मन अंदर का शरीर के भीतर का एक एक कोना एक एक कोने की मैल को धोना होता है तो श्री राम कथा होती है गोविंद तो कथा में चलते हैं कि मन ठरा आज अवध का विनाश बन गई उसने जिज्ञासा रूपी मनोवृत्ति के कई को जो मन दशरथ की सबसे प्यारी पत्नी है ना सारे पात्रों की पात्रता को हम इस दे अवध में भी देख रहे हैं हा? इसी प्रकार ये कथाएं सुनाई जाती थी क्योंकि जिनके तुम गुलाम बने वहां हिस्ट्री ही रिलीजन थी तो आपने इसका हिस्ट्री पार्ट ही आगे बढ़ा दिया अध्यात्म गवा दिया क्योंकि अध्यात्म तो कुछ होता ही नहीं जबकि मूल यहां अध्यात्म दर्शन है अपनी ही आत्मा को अपने को देखने की कहानी है ये ना कि खोरा इतिहास पर है सत्य है कि 20 लाख वर्ष उन्नीस से 20 लाख वर्ष से बीस की पूर्व की कथा है ये लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि एक नित्य कथा है हम सबकी कहानी है आत्मा ईश्वर जब घट वासी है तो हर घट की कथा है इसे अच्छे से समझना है बच्चे पढ़ लेते थे आप मत कहना कि आप समझ नहीं पाए क्या आप बच्चों से भी गए भी थे तो फिर आप अपनी विद्वता के पाखंड क्यों दिखाते तो आज मंथरा का सन जिज्ञासा ने किया है और अवध लुट गया है मूर्छित दशरथ है कि आज कैसी बात है कि आज राम को ही बनवास जिज्ञासा मनोवृत्ति की कही दे रही है और हम सबने भी तो यही कर रखा है कि ईश्वर को आत्मा को अपने देह में वास नहीं देंगे राम बनवासी ही होगा मैं पूछता हूं ये संसय कहां से ला रहे हो वो बन की शबरी का राम तुम्हारे जूठन को फिर रक्न में क्यों बदल रहा है जिसे तुम बनवास दे रहे हो आखिर क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों नहीं मानते कि ये शरीर किसका बोले जिसने बनाया उसका तो आज राम की पवित्रता के साथ क्यों नहीं जीते हम क्यों आश्री मनोवृत्तियों को ही अपना चरित्र बनाए बैठे हैं क्यों शोकलखा को ही दोहराते हैं क्यों तालना देने की मनोवृत्ति ताड़का बन के हम रह जाते हैं जबकि गर्भ राम का बनाया है हम राम रामद्रोही क्यों हो जाते हैं पूछें अपने आप से जिस घट में नहीं है राम उस घट से हमें क्या काम वो ना हमारा है ना हम उसकी हैं जो राम के हैं वो राम के हैं वो, है, वो हमारे हैं कोई औपचारिकताओं में आज हम सब जीते हैं हम इन कथाओं को जीवन का अमृत क्यों नहीं बनाते केकई ने मंथरा के कहने पर कहा किराण को चौदह बरस का बनवास दे दो हमने तो अब तक उसे बनवासी रखा है चाहे जितने बरस हो गए और उनकी विनम्रता देखो हमने तो राम को बनवास दिया है राम फिर भी हमें सांस उधल जीवन का लक्षण दिए जाते हैं और हम कहते हैं कि हम राम भक्ति जानते हैं हम राम की पूजा करते हैं जो कबाइलीज कभी किया करते थे वो आज हम जिया करते हैं राम भुलाए बैठे उनकी गुराने उनकी डूटा हमें भर जुती है जिसमें राम नहीं उसमें चरित्र कैसा लेकिन जब मन थरा के बड़काए जाने पर के कई ने किया और दशरथ मूर्छित हो गए क्योंकि मन दशरथ है तो राम के बिना जिएगा कैसे मन दशाने में होगा तो राम को लूटना चाहेगा कितनी पूजा करिए भगवान मेरा यह काम कर देना तेरी नहीं जरूरत बस मेरा काम हो जाए और बात करते हम राम भक्ति की जबकि जब राम हर भाव में प्रकट है पुत्र भाव में पिता भाव में बत्री भाव में हर जीव जीवधारी प्रकट है तो मुझे राम भाव से सचराचर को धारण करना था अथवा नहीं कि मुझे राम का अनुकरण करना है मुझे तो श्री राम का अनुगमन करना है तो इसलिए तो कहा राम मैं। लेकिन मैंने माना कँ? ये मेरे हैं ये तेरे हैं ये फलाने हैं ये ढिकाने हैं हर घर राम की लंका बन गया और राम की नौनी भी बना रहा पूछो अपने आप से मौत से पहले जिंदा हो अभी अभी तो कुरेद डालो अपने को बाद में क्या कर पाओगे पूछो अपने आप से कि है राम भक्ति भक्ति की बात करते है थोड़ी सी राम ने कहा तू वो तो जाएंगे बनो जानकी ने भी हक ठान लिया और लक्ष्मण भी नहीं माने और सुना जब अवध ने तो उजड़ गया अवध सारा चारों ओर हाहाकार है लेकिन एक मनोवृत्ति जो मंथरा के प्रभाव में भटक गई है बस वो केकल प्रसन्न है और मंथरा प्रसन्न है तो जब भी दूसरों को पीड़ा दे दूसरों का घर उजाड़ के दूसरों को इस्तेमाल करके तुम्हें खुशी मिले तो मान कि तुम मंथरा बन गई हो फिर मत कहना कि तुमने कोई भी धर्म करम पाके है झूठ मत बोलना कम से कम अपने से दो तो। उजड़ गई अयोध्या अवध का वध हो गया बिल कुछ रमजान की और श्री का सुमंत्र को भी उन्होंने लौटा दिया है कि तुम जाकर के दशरथ की सेवा करो ये भी आहत मन से लौट आए हैं और बन को चले गए सुमंत्र जीवन का वो दिव्य मंत्र भी अव्यर्थ हो गया है तुम सबने अपने जीवन में राम को बनवास से दिया हुआ है कोई भी मंत्र तुम्हारा सुमंत्र कैसे होगा तुम कैसे किसी भी मंत्र को जीवन में उतार पाओगे अगर पाते तो राम को वनवास क्यों देते आज भी आत्मा को तुम नहीं मानते मैं जो करता हूं ही भाव तुम्हारा है और राम के साथ योगी मोहन लक्ष्मण भी चला गया और दशरथ भी विरथ घायल पड़ा है अब बाकी क्या बचा है आज यही तो हम सबका जीवन है कि मेरे मन में न शांति है न में चैन है न कोई नाता रिश्ता है जो अभी अच्छा लगता है और फिर तुरंत गर्मी लगता है और न हमने कोई अंतर्मुखी होकर अब अपनी मनोवृत्तियां पढ़ पाता है प्रेतों की तरह इस शरीर के बाहर ही उड़ता रहता है अपनी जड़े भी नहीं खोज पाता है आज अवध का है, हम सब उड़ते हुए प्रेत ही तो है आज मनुष्य ऊपर भी हमने जानना नहीं चाहा बाहर हवन इसलिए किया था कि कुछ और बाहर मिल जाए भीतर की बात किसी ने ना की राम वनवासी हो गया है संस्कृति प्रेत बन गई राहें लुट गई हमारी और उन प्रेतों की तरफ भटकते लोग हैं आज इस शरीर में रहते हुए इसे ही नहीं जानते हैं और सब कुछ जानने का दंध भी भरते हैं कैसी विचित्र कथाई राम चल दिए तो गंगा नदी के तट पर है उससे तो कहा कि हमें नदी पार करा दो तो जल की धाराओं में जो बैठा जीवन को देख रहा किवट है भले वो कैसे नहीं जानेगा राम को जो मायाओं को देख रहा है उसे राम नहीं दिखेंगे उन्होंने तो बनवासी दे दिया है तो केवल ने कहा कि पहले चरण तो धोलो आपके चरणों की राज से पत्थर की शिला जब साक्षात देवी अहल्या हो जाती है तुम्हें तो जी तुम ही नाम है पहले पाऊनू बड़ा सुंदर प्रसंग है जो आप कथाओं में सुनते हैं कि वो देखता है, जो गंगा की जाती धाराओं में स्वयं को खोज रहा है जीवन एक गंगा की धार ही तो है जीवन जा ही तो रहा है लेकिन मैं तो लंका है सजाए बैठा हूं स्वामी जी ये और हो जाए एक मंजिल और हो जाए फलाना हो जाए सुबह से शाम तक हम सब यही सुनते हैं यही गाते हैं भूल जाते हैं कि जीवन एक नदी की धारा की तरह निरंतर प्रवाहित है हर क्षण बहा जा रहा है बीत जाएंगे जब क्षण सारे तो तेरा अस्तित्व भी तो बह जाएगा लेकिन हमें याद नहीं है रोज कंधे पे एक अर्थी ले जाते हैं और भूल जाते हैं भूल जाते हैं कि जल की धाराओं की तरह हम भी तो यात्री हैं हवाओं के साथ बैर जन्म तो ये मकान मेरा कैसे होगा अगले जंगल मिलेगा थोड़े ना ये डिग्रिया ये पोथे पुथरने ये ग्रंथ इनमें भी मेरी मोहर कहाँ से होगी क्योंकि अगली बार पता नहीं क्या नाम होगा मेरा होगा भी कि नहीं पता नहीं लेकिन झूठे दम झूठी मिथ्या पद जीते हैं और सोचते हैं कि जीवन में स्थायित्व है भूल जाते हैं कि यहां सब कुछ यात्री है पृथ्वी भी यात्री है रथ भी यात्री है सासे यात्री हैं धड़कने यात्री हैं इनमें कोई भी स्थायी हो गया तो तू मिट जाएगा अगर पृथ्वी रुक गई तो जीवन का सर्वनाश हो जाएगा यदि सूर्य ने परिक्रमाएं समाप्त कर दी तो महाप्रलय हो जाएगी जो चल रहा है वही जीवन है जो ठहर गया है उसे मृत्यु कहते हैं और हमने स्थाई घर बनाना चाह है स्थाई भौतिकताओं को बटोरना चाह है हमने जीवन चाहिया कब हम तो मृत्यु को सदा बुलाते रहे जीवन एक गति है मृत्यु उसका ठहराव है और हमने हमेशा ठहराव खोजे हैं गति से घबराते रहे कैसी विचित्र बात है और फिर वो अपने अंतरंग सखा से नदी पार करके मिलते हैं राघवेन्द्र निषाद राजगोल जो है और दोनों मित्र मिलते हैं वो राजा हैं ये बनवासी हैं। वो कहते हैं भीतर चलो गांव में मेरी छोटी सी कुटिया उसे पवित्र कर दो कहा नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हम ये चौदह बरस का वनवास चलिए आज भी हमारा आत्मा बनवासी है हम दंभ को जी रहे हैं राम के स्थान पर मैं हूं मैं करता हूं मैं है मैं करूं तो हो नहीं तो मेरा अपमान जो हो जाएगा यह मनोवृत्ति है हमारी और आज रामनवमी का कि कितने पवित्र पर्व है और आज भी हम अपने को खंगाल नहीं पाए हैं धो तो नहीं पाए हैं भीतर गए ही नहीं जाते तो देखते कहा किस कोने में कितनी मैल है तो मांझते धोते साफ करते उसे अपने इस घर को इस अवध को पवित्र करते श्री राम को विराजते तो रामनवमी हो जाती हम तो भीतर ही नहीं गए हमने इसमें अपनी देव में प्रवेश ही नहीं करना चाहा है हम तो विसंगतियों में विषयों और और इच्छाओं में भटकते रहे हैं हम क्या मनाएंगे में क्या हम झांकेंगे कभी भीतर अपने राम राम के चल दिए गुण छे अवध उजड़ गया है दशरथ धरती पर मूर्छित बने हैं कौशल्या कौन माने असंख्य शल्या माने पीड़ाओं को पीने वाली वनोवृत्ति हित तो कौशल्या है दशरथ की पत्नी है जिसने दसों इंद्रियों को रथ लिया है अर्थात निग्रह कर लिया है दशरथ कहते हैं कौशल्या से कि तू मुझे अपने आंचल में ले अपने यहां ले चल मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता इस जिज्ञासा का जिसने मुझे भटका दिया है और आज अवध को लुटवा दिया है हमारे मन भी अब कारते रहे दशरथ जो मन भाव हैं हमारे पर हम सुनते ही कहाँ है हमने तो मंथराओं को ही सब कुछ माना है हमारी जिज्ञासा मनोवृद्धि के कई जो हम हैं हम मंथरा के साथ जो है मंथरा अब हमें कुछ देखने न देगी कुछ सुनने न देगी वो तो अपनी रहा पीड़ाओं को देगी सबकी पीड़ा दायनी बनेगी सबको आहत करेगी और बड़ी प्रसन्न होगी सुना है देखा भी है जब मगर किसी जानवर को पकड़ लेता है तो चबा के खाता है उसको वो तड़कता चीखता है और मगर उसे खाए जाता है और साथ में रोता भी रहता है मगर यही अवस्था आज हमारी है यही तो बन के रह गए मगर मनोवृत्ति है हमारी पीड़ा भी देंगे नोच के खाएंगे भी और घड़ियाली आंसू पाएंगे भी बस ये आसुरी मनोवृत्तियां रह गई हैं, झूठ दिखावा और कपट भर हम रह गए हैं बाकी सब साफ है राम ही नहीं तो चरित्र कैसा पवित्रता कैसी ईमानदारी कहां होगी बालक सुनते ही कथा गुरुकुल में और जीवन पर्यंत राम के निमित्त बन के जीते हैं उनकी भक्ति की बात तो समझ में आती है हम अपनी अपनी भक्ति टटोले कहां है विषयों में अथवा श्री राम में एक यक्ष था बहुत बड़ा था यक्ष और उसकी आयु थी अनंत तो वो अपनी जिंदगी से बोर हो गया और उसने ब्रह्मा जी से कहा मैं ऊब गया हूं जीते जीते कहां फंसाए दिया मेरे को तो ब्रह्मा जी ने कहा तब किया बुलाया प्रकट हो गए तो कहा क्या चाहता है मेरे से कहने लगे मेरी यो बदल दो हा करोड़ों साल से इसमें बैठा हूं अब बोर हो गया मैं उगने वाली बात ही है आप तो कहते स्वामी जी अमर कर दो हमें पीड़ाएं और बढ़ जाएंगी क्योंकि अमर भी कर दू रहोगे तो राम से ही तो पीड़ा पाओगे पीड़ा दोगे पर पीड़क हो और स्वपीड़ा हो तो कितने प्रायश्चित और करना चाहते हो बताओ मुझको और अगर अमर होना है तो अमर आत्मा राम के साथ एक हो जाओ मरने की बात ही नहीं होगी असुर चाहता है अमर हो जाए और तुम भी असुर बन के अमर होना चाहते कि मैं अमर हो जाऊं तो मैं अलग से एक लंका बनाऊं एक अलग साम्राज्य बनाऊं और फिर ईश्वर को भी अपने अधीन ले आऊं यही तो है तांत्रिक मनोवृत्ति और वो ब्रह्मा जी से कहता है मुझे अमर करो वो कहता है यही नहीं कर सकता और कुछ मांग लो पूछो देवता क्यों अमर है क्योंकि देवता इस राज को जानते हैं वे रामकथा है, जीते हैं वो जानते हैं कि अमर रहना है तो अमर से अलग मत हटो उसी में समा जाओ तो अमर तो हो और उससे हटके अमरता खोजोगे तो अमर में से दूर हटोगे तो आ हट गया तो मर तो रह जाएगा मरना तो पड़ेगा तो और आज आज तक राम से कटी ये भक्ति राम को इतना न जान पाए कि अमर होना है तो आत्मा श्री राम के मित बन के ही जीना है उसी पवित्रता में जीना है दिखावे नहीं करने हैं। कह नहीं है। तो उसने कहा नहीं मेरी योनि बदल दो तो कहा फिर किस योनि में जाना चाहते हो बोला यक्ष के अलावा मैं जानता ही नहीं आप ही बताओ तो कहा सुना है मनुष्य की योनि बहुत अच्छी होती है कहता ठहरो ठहरे पहले मैं देख आ हूं और यक्ष महाराज जो थे हो गए मायावी तो था और उसने सुना कि वहां एक बहुत बड़ा कथावाचक भक्त है और उसकी भक्ति की चर्चा हर ओर है उसके जैसा कोई भक्त नहीं है तो ये यक्ष महाराज उसके सामने प्रकट हो गए भू धराकार शरीर लेके तो देखा कथावाचक ने तो लगे कहां पे कहने लगे मैं तुम्हें खाऊंगा बोला आप देव कोई भी हो आप मुझे मत खाओ मुझे छोड़ दो मैं तो भगवान राम का भक्त हूं अच्छा तब खाऊंगा या तुम राम को सौ गाली दो तो मैं भी छोड़ जाऊंगा गिर गिराने लगे मेरे आराध्य बोला देता है कि नहीं उसे फट से सौ गाली दे डाए वहां से लोक हो गया छोड़ के उसको चला गया फिर उसने सुना एक बड़े भारी पहलवान हनुमान भक्त हैं और बजरंग बली की उनके ऊपर बड़ी कृपा है सुना है उनको सिद्धि है और अखाड़े में कोई उन्हें नहीं हरा पता तो ये अक्ष उनके सामने खड़ा हो गया बुलाओ लड़ोगे मेरे से मिस्टर बलवान तो बुलाओ जिसको बुलाना लवान ने देखा कि वो घुटने से भी नीचे टखने तक खड़े हैं उनके इतना भारी तो लगे कहां अपने कहने दो हनुमान जी बुआ नहीं तो अभी कचरा करता हूं तुम्हारा नहीं माने उसने पैर उठाया तो लगे दिन वहां से भी गायब हो गए फिर उसने सुना कि एक बड़े धर्मात्मा राजा हैं और वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं और उनका तो सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा सम्मान है वो आजा प्रकट अपना असली रूप लेके बैठ गया बोले राजा मैं तुम्हारा प्रजा समेत तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगा नहीं तो इस राजकुमारी का मेरे साथ विवाह कर दू कोमल कली राजा ने कहा कि क्या न्याय कर रहे हो करता है यह बोल उनका भाई ले जा वहां से भी लोप हो गया और जी जा के सामने फिर जाके खड़ा हो गया बोले आपने अच्छी योनी बताई जो बड़ा भक्त था वो महा ढोंगी निकला और जो सिद्धि की बात करता था वो पिद्धि हो गया अपने ही राजध्य को गाली देने लगा और वो जो बड़ा न्यायप्रिय था वो अपनी बेटी के साथ अन्याय करने को राजी हो गया महाराज ये कैसी कायर योनी है तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर तू कहां जाना चाहेगा बोला जी मुझे अब रिसीव में भेज दो बोले क्यों बोले इतने कायर हैं फिर भी जीने की हवस इनकी बाकी है तो चलो यहां ही जी लूंगा यहां से तो हटाइए तो शायद हम सब भी वही है भक्ति ही बात करते हैं भक्ति का अर्थ है अपनी ही आत्मा का भक्त होना और विषय शक्ति करते हैं क्रूर कर्मा बनते हैं दूसरों को पीड़ाएं देते हैं क्या ये इसी से रामनवमी मनाया गया क्या खाली दिखावे की पूजा पाठ हवन और व्रत से सब काम हो जाएगा हमारा आराध्य के सम्म होती है आराध्य को मानकर होती है आराध्य की संग होती है मैंने तो आज आत्मा को अपने शरीर में माना ही नहीं माना होता तो झूठ क्यों बोलता दुर्व्यवहार क्यों करता कपट क्यों करता किसी को पीड़ा क्यों देता मैंने राम तो कभी चाहिए नहीं तो फिर ये स्वांग भक्ति है क्या मैं पूछू अपने आप तो फिर निर्मल भक्ति मुझे कभी नहीं ये वेद की रिचाओ के ये अमृत मेरे जीवन में कैसे उतर पाएंगे दशरथ देखो दस इंद्रियों को रथ लिए ले, ले जो मन उसे ही तो हम दशरथ कहेंगे लेकिन दशरथ के पास भी पीड़ाए हैं उन्हें याद आता है, है श्रवण के माता पिता का अरे अनजानी पीड़ा अनजाने प्रायश्चित थोड़े हैं मेरे पास जो जानबूझ के और बटोर राम हेलो कितने प्रायश्चित है और अपने लिए नहीं अपने औलादों को भी दिए जा रहा हूं जब धन दूंगा तो ये पाप भी तुल तो लेंगे वो दशरथ को याद आ रही अपने पाप जो अनजाने में हुए और आज वो प्रश्चित बन के दशरथ के सामने खड़े दशरथ को भी प्रायश्चित योनियों में जाना होगा दशरथ को भी देवयान नहीं मिलेगा दशरथ को भी पितृयान लेना पड़ेगा दशरथ के भी पैर दक्षिण होंगे और उसे पितृयान से ही चिता से ही जाना होगा भोले प्रायश्चित ज्ञान के वशीभूत हो गए होकर किए गए पापों का प्रायश्चित भी दशरथ को भी नहीं छोड़ेगा जो कि परमेश्वर के भी माता पिता हैं उन्हें भी भोगना पड़ेगा और तुम बड़े ठसे बैठे हो कि तुम्हारे दो सारे पाप छूट गए पूछो अपने आप से इस कथा के मर्म में आओ और अपने को कुरीत डालो इस समय है भगवान ने बुद्धि और विवेक दे रखा है आज सोच सकते हो समझ सकते हो पढ़ सकते हो और उन्होंने एक विश्वास भी तुम्हें दे रखा है कि मैं कोटि जन्मों के पाप का नाश कर दूंगा लेकिन फिर तुमने दोहराना मत इस क्षण को जीवन का प्रत्येक क्षण बना दे आज तेरे सारे प्रयास जितना हो ये मानस में भी कहा यह श्रीमद गीता में भी कहा यह महाभारत में भी कहा और ये सभी सदग्रंथों में नारायण ने हर जगह संवेद कहा है तो पूरी ईमानदारी से निमित हो जा तेरे पुण्य भी पाप भी सब नष्ट हो जाएंगे तपने के ले जाएंगे निमित मात्र सब सभ्य साची अर्जुन अर्जुन कौन हम